द्रम तरणे श्रम देवा वक्त पशे मेज्रा स्थिर सुशस्त वेदेम देव शांते शांते अथर्वेदी जब मांडव की कारिका केसवें कारिका के ऊपर को उपचार चल रहा था अद्वैत प्रकरण के पूर्ववादी की एक शंका थी अगर ये मिथ्या कहें जगत को अद्वैत सिद्धि के लिए मिथ्या कहे बनता नहीं क्यों नहीं बनता है सृष्टिवादी श्रुति है अद्वैतवादी के मत में जो सृष्टिवादी स्थिति की संगति लगनी नहीं प्रामाण्य नहीं आ पाएगा ये शंका है सब कुछ अद्वैत है तो सृष्टि जो स्तियां हैं यथाशुदिता पावता विस्मृत विचेर इत्यादि स्मृतियां तो वो काम नहीं आ पाएगी तो सृष्टि को सत्य मानना चाहिए तभी सृष्टि सृष्टिपरक वाक्य सफल होंगे ये पूर्वाजी का कहना है सिद्धांत तो कहते हैं कि सृष्टि वाक्यों में परमार्थ सृष्टि ऐसा परमार्थ शब्द जोड़ा हुआ नहीं है सृष्टि की कथन है सृष्टि शब्द आया तो सृष्टि दो प्रकार की होती है देखा एक व्याहार की दिखाई पड़ता है एक प्रादिभाषिक है रजो में सर्प की सृष्टि हो जाती है स्वप्नों में कोई नहीं बहुत सारी सृष्टि हो जाती है सारी सृष्टिया हो जाती है माने प्रादिभाषिक सृष्टि को भी कर सकती है को कोई सत्य सृष्टि कहना कोई आवश्यकता नहीं है तो यही बोलना चाह रहे हैं तो कार्य काम कहा था भूततो भूतो बाकी श्री जमा तम तम निश्चित भगत नेतर दोनों श्रुतियां हैं भूतता ने वास्तविक सृष्टि बदलाने वाली सृष्टि परमार्थ सृष्टि करने वाली श्रुति भूतत हो सृष्टि वास्तविक हो अथवा अभूततः काल्पनिक हो ऐसा सृज मान समान सृष्टि के विषय में समान है श्रुति केवल एक माने सृष्टि को लेकर ही नहीं होगा दोनों प्रकार के है हम कहते हैं अभूतता सृष्टि है आप कह रहे कि भूतता सृष्टि है परमार्थ सृष्टि कह रहे हम कहते हैं काल्पनिक सृष्टि है चाहे भूत हो चाहे परमार्थ हो चाहे अपरमार्थ हो सृष्टि बोलती है समान सिर्फ सृष्टि के विषय में समान है दोनों समान है सृष्टि कहा निश्चितम युतिकाह यद तक भवती न इतरत उसमें जो श्रुति के द्वारा निश्चित हुआ हो कौन सी सृष्टि लेनी है भूतता सृष्टि लेनी है अभूतता सृष्टि लेनी है पारमार्थिक सृष्टि लेनी है या काल्पनिक सृष्टि लेनी है के द्वारा निश्चित हुआ हो और युक्ति का जिसमें युक्ति से जुड़ा हुआ हो युक्ति सिद्ध हो या तीन जो ऐसा होगा वही श्रुति में प्रामाण्य होगा न इतरत दूसरे में तात्पर्य नहीं होगा इससे ने कहा इसी के भाष्य आदि चलना है टीका में कहा था परिणामवादिश्रुति अनुसार स्वीकार आशन के निरक्षण परिणाम बाद जो है ना मानना पड़ेगा पूर्वादि पूर्वाधिकार आएगी परिणाम बाद मानने से काम नहीं चलेगा जैसे दूध का दही होता है वैसे परमात्मा बिगड़ करके सृष्टि हो गया मानना पड़ेगा परिणाम बाद जो है सृष्टि श्रुति के अनुसरण करते हुए जब सृष्टि सृष्टिपरक -श्रु, श्रुतियां देखते हैं तो परिणामवाद दिखा रहा है दूध का दही बनना वैसे परमात्मा का जगह बन गया परिणामवाद से अनुसार है ना स्वीकार्यम आसंक है स्वीकार्य है परिणामवाद इसलिए उसका खंडन करते सिद्धांत बोले चाहे परिणामवाद बोला कि भूता पारमार्थिक हो चाहे काल्पनिक सृष्टि हो भूतो भूतो वादी सृज मान्य समाश्रुति खाली परिणामवाद को लेकर के कोई चलना चाहता है विवर्धवाद की तरफ ध्यान दो श्रुति तो दोनों तरफ है नैनाना किंचनादि भी है एकम सद विभ्र बहुदा बदंती इत्यादि है सदैव संवेदमग्र आशित इत्यादि है तो उसके तरफ क्यों नहीं देखते श्रुति तो समान है सिद्धांत जब दो प्रकार के श्रुतियां हमारे सामने एक विवर्तवाद को कथन करने वाली है और एक इंद्रो मायावी भी पूर्व रूपयी इत्यादि श्री परमात्मा माया के द्वारा अनेक हो गया जैसे जादूगर माया से अनेक हो जाता है इत्यादि श्रुति भी एक को दिखा रही वहां तो समान है स्त्रुति स्थिति में किसको लेना परिणामवाद वाली को लेना है या विवर्दवाद वाली श्रुति को लेना है तो कहा निश्चितम युक्ति युक्त श्रुति के द्वारा जो निश्चित हुआ उसी को लेना होगा अपने मन से नहीं ले पाएंगे निश्चितम श्रुतियां निश्चितम श्रुति के द्वारा जो निश्चित हो और युक्ति संगत हो जो यद जो ऐसा होगा तद भवती कोई श्रुति में प्रमाण नहीं होगा उसी को प्रामाण ही कहेंगे न इतरक दूसरे नहीं ये कहा था ठीक हम है कहते हैं परिणामवादे विव्रतवादे सृष्टि श्रुति और सृष्टि समान है कहीं परिणामवाद के आधार पर श्रुति आती है कहीं विव्रतवाद के आधार ऐसे दिखा है तो क्या करना है दोनों में सृष्टि अविशेषाद दोनों में समान है स्त्रुति होने से अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्ति प्रसाद और श्रुतियां ऐसी मिलती है अद्वैत की तरफ अनुरोध करती है पक्षपात है कर रही है अद्वैत की तरफ युक्ति बताती है ऐसी युक्तियां हैं युक्ति के बल से विवर्तवादय को स्वीकार करते हैं इसलिए सिद्धांत कहते हैं विवर्तवाद वाले को लेना चाहिए क्यों इसके साथ युक्ति है परिणामवाद की तरफ युक्ति नहीं है इसलिए विवर्तवाद को ही स्वीकार करना चाहिए मिथ्यात्व अनुमान होगा विवर्धवाद दिखाने वाली मिथ्या है जागृत दृश्य मिथ्या दृश्यवाद स्वप्न अनुमान युक्ति है विवर्धवाद सिद्ध करने के लिए अनुमान है क्यों? मिथ्या सिद्ध किया जाता है से क्यों जो दृश्यत्व तो धर्म जहां होगा वो मिथ्या है कहां देखा स्वप्न में देखा स्वप्न में भी तो इंद्र का विषय बनता है ना मिथ्या है वो मिथ्या है यहां से अभी जगे नहीं बात इतनी है स्वप्न से प्रातिभाषिक सत्ता से जग जाते हैं आप व्यावहारिक सत्ता में आते हैं तब तो उसको मिथ्या बोलते हैं स्वप्न में तो मिथ्या नहीं बोलेंगे जागृत में आने पर बोलते हैं यहां से जगे नहीं आप अभी यहां बैठ करके देख रहे हैं इसलिए परिणाम बाद मान रहे आप जरा ये सत्ता को छोड़िए व्यावहारिक सत्ता से छोड़ करके पारमार्थिक सत्ता में जाइए ये मिथ्या घोषित हो जाएगी पारमार्थिक सत्ता में जाना पड़ेगा तभी इसको मिथ्या सिद्ध कर पाएगा आप जरा जाके देखिए और वास्तव में सृष्टि हो तो सुसुक्ति आदि अवस्था में दिखना चाहिए मिलना चाहिए नहीं मिलते सुशुक्ति में समाधि में मूर्चा में नहीं मिलते केवल जागृत स्वप्न में मिल रहे हैं जागृत है स्वप्न में एक ही और कहा मिल रहा है सत्य नहीं विवरतवाद ही है युक्ति संद्य है <clears throat> आगे ठीक कहा है सृष्टि श्रुति अद्वैत अनुगुण्य प्रमाण प्रमाण युक्ति में ये अद्वैतम एक निष्कर्ष निकलता है सृष्टि श्रुति जो भी है अद्वैत का अनुगुण चलती है अनुकूल है अद्वैत का अनुकूल है, है। प्रमाण युक्ति अनुगृहित क्योंकि जो युक्तियां हैं उसके पीछे प्रमाण है ऐसी युक्ति है प्रमाण द्वारा पुष्टि की गई युक्तियां हैं ऐसी युक्ति के द्वारा अनुग्रहित से अद्वैतम एवं अभिगंतम इसलिए विवर्तवाद को स्वीकार करके अद्वैत ही मान लेना चाहिए परिणामवाद के तरफ नहीं जाना चाहिए ये कहा निश्चितम युक्त च य तद ने तत्त कहा तो स्मृति के द्वारा निश्चित हो प्रमाण के द्वारा निश्चित हो और युक्ति संगत हो उसी को लेना पड़ा श्लोक व्यावर्तियां दर्शे इस कार्य का द्वारा जो खंडनीय शंका है उस तो शंका को पहले रखते हैं पूर्वादि की क्या शंका है उसको रखते हैं का करके पूर्वादी बोलता है नोनु अजाति तो अद्वैतवादी है सृष्टि नहीं होती बोलते हैं आजाति सृष्टि बाद। प्रतिवादी का श्रुति न संगते प्रमाण्यम न संगते प्रामाण्य की संगति नहीं लग सकती कहा जो अद्वैतवादी है आजादीवाद कुछ हुआ ही नहीं बोलते हैं किन्तु तो श्रुति सुर्दि परक श्रुतियां हैं सृष्टिपरक श्रुतियां है उसको प्रामाण्य नहीं आ पाएगा उनका शंका है है प्रामाण्य क्या है क्रिया विशेषण है प्रामाण्य यथाशात तथा न संगत है जिस प्रकार प्रामाण्य आना चाहिए वैसा नहीं आ पायेगा पूर्व इक्कीस में अद्वैतवादियों के मत श्रुतिवादी स्त्रुति कहा लगेगी सिद्धांत कहते हैं सृष्टिपरकृतियां हम निषेध नहीं करते हैं श्रुति है, है। प्रतिपाद के प्रतिपादन कर रही है कि अभूतता ही नहीं बोल रही है वास्तविक है या काल्पनिक को तो नहीं बोला सृष्टि है मानती है रज में सर्प की सृष्टि होती है और सत्य है क्या सृष्टिपरक है सृष्टि कई तरह के होते हैं देखा है शोपर में सारी सृष्टि होती है वास्तविक नहीं है सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति विद्य थे है।, है हम नहीं कहते नई श्रुति सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुति नई नहीं है सृष्टि प्रतिपादिका हमारी मिथ्या सृष्टि बोलने वाली टिप्पणीकार ने कहा मिथ्या सृष्टि को बदला वाली श्रुति है सत्य सृष्टि को बदला वाली नहीं सातु अन्य पर जो सृष्टि परक श्रुतियां अन्य परक है वो अद्वैत आत्मा में पहुंचाने के लिए है उसी आत्मा से सृष्टि दिखाकर उसी आत्मा में नियनार्थी कि विलय करना है उपादान कारण से जो कार्य दिखा करेंगे उपादान में जो विलय करेंगे तो कार्य नाम के वस्तु कहीं भी नहीं रहेगी। ये दिखाना चाहते मिट्टी से घट की उत्पत्ति दिखा करेंगे मिट्टी में जब विलय करेंगे वाचारोह में लगा के फिर घट कहीं है घट की सत्ता हो जाएगी इसके लिए अन्य पर सृष्टि सृष्टि परक जो स्तृतियां अन्य अर्थ पर आये स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है उनका वो तो उस अद्वैत में पहुंच जाने के लिए है अन्य पर कहा दो नंबर के टिप्पणी में कहा अद्वैत तात्पर्य वो श्रुतिया जितने भी है अद्वैत में तात्पर्य रखती है स्वार्थ में तात्पर्य नहीं उनका क्यों पहले कारिका में बोलाया हम पहले क्या बोला उपाय सोवतारा या ना कथन चलो बोल के आए हैं त्रयोदश कारिका में बोलाए थे मेरे सृष्टि चोदिता उपाय सो शोकता ये बोल के आए त्रय का इसी अद्वैत प्रकरण ये जो सृष्टि के कथन है वो अद्वैत में जाने के उपाय है भेद नहीं अद्वैत है ही नहीं ऐसा बोल के आए पहले भेद बारे द्वैत द्वैत होने साथ किसी प्रकार की नहीं व्यवस्था वो तो अद्वैत में पहुंचाने के लिए उपाय है ये बोल के आया इधानी उक्ते भी पर्याय परारे इसका उत्तर दे चुके हैं सृष्टि परकृति का तात्पर्य उसमें नहीं है वो तो अद्वैत में तात्पर्य है ऐसा हम कह चुके हैं कहा त्रयोदश कारिका में बोल के आए उक्ते भी पर्याय परिहारे इसका खंडन कर चुके हैं करने पर भी पुनः स्वयं परिहार फिर आप प्रश्न हो रहा है अद्वैत पर माने पर क्या होगा सृष्टि परक स्त्रुति में प्रामाण्य नहीं आएगा फिर उसको उत्तर देना यह क्यों हो रहा है इसमें क्या कहें पर प्रति परिहारो विवक्षिता अक्सर आम अनुलोम्य विरोधासहार अर्थ हो पहले कहने पर भी क्यों कहते कहते विवक्षित अर्थ के प्रति जो विवक्षित अर्थ अद्वैत उसे में पहुंचाना है विवक्षित अर्थ के प्रति तीन में कहा अद्वैत रूपम सृष्टि ये दोनों से कोई एक विवक्षित है यहाँ या तो अद्वैत का सिद्ध करना है या सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करना है इसके प्रति सृष्टि अक्सर सृष्टि जितने भी है सृष्टिवादी श्रुति का शब्दावली का आंडोलो में विरोध पूर्ववादी गाय अनुकूलता नहीं होती है ये कहेंगे ना अनुकूलता है कितने मात्र शंका और मान परिहार खंडन के लिए ये कहा गया एक आंडुलों में मैंने चार की टिप्पणी कहते हैं सामंजस्यम उपन्नाथकत्व मान सामंजस्य दिखाने के लिए इसके लिए है आगे कारिका का अर्थ का अब करते हैं का अर्थ भूत पर था तुम वास्तविक सृष्टि मानते हो परिणामवादी हो परिणामवादी वास्तविक बनाते जैसे दूध का दही बनता है तो दही वास्तविक है ना खट्टा खट्टा लगता है उसके आकार है सब कुछ है खट्टा खट्टा स्वाद है अर्थ क्रियाकारिता है उसको कैसे प्रातिभाषिक मानेंगे परिणामवाद ऐसा होता है और विवर्तवाद में क्या है जब कारण से कार्य अतिरिक्त होता नहीं अगर विचार दृष्टि से जाएंगे व्यवहार दृष्टि एक अलग है विचार दृष्टि जाएंगे तो जिसको कार्य बोलते हैं वो कारण से अतिरिक्त सिद्ध होता ही नहीं जिसको है जिसको घट बोलते हैं व्यवहार चलता है अंधेरे में व्यवहार चल रहा है किंतु विचार देखिए जाएंगे उसमें से मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे मिट्टी से बना है क्या रहेगा घटना आपकी क्या वस्तु रहेगा मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे बाप अपने घर पर पानी भरना काम करना अपने घर को ले लो हमारी मिट्टी को दे जितनी मिट्टी है हमें दे दो कुछ रहेगा बाचारो मंदा रो नावधे मृतिका इतनी वस्तु विचार दृष्टि ऐसी है अद्वैत इस दृष्टि से बोला जाता है वो भूततः माने परमार्थत परि, परिमाणवादी कहते हैं वास्तविक सृष्टि है सृष्टि पर श्रुति है वास्तविक सृष्टि को कहती है भूततः परमार्थतः पांच की टिप्पणी परिणामत परिणाम ब्रह्म है जीव जगत रूप में बन गया बिगड़ गया जैसे दूध दही बन गया तो बिगड़ गया परमार्थवादी को मानना पड़ेगा परमार्थ। परमार्थता और द्वारा माया, माया जो सृष्टि हो जाती है माया के सहारे से माया भी जो सृष्टि करता है तो अभूतता होता नहीं दिखाई पड़ता है अपारमार्थिक वो विवरता है वो याद उगर अकेला आया उस भी लाया ने किंतु बहुत कुछ दिखाता है उसमें उसके पास मंत्र शक्ति है माया है माया के द्वारा ऐसा वो है इस प्रकार, है, है अबूत माने, अबूतत्व माया माया या, माया के सहारे से माया बिना इव जैसे माया भी माया के सहारे से सृष्टि करता है सृजवान वस्तु उस वस्तु में समा तुल्या सृष्टि दोनों में हो केवल एक पक्ष लेके चलना नहीं होगा माने विवर्तवाद दिखाने वाली श्रुति भी है कई श्रुतियां विवर्तवाद की पुष्टि करे इंद्रो मायावी भी पूर्व थे वहां परिणाम थोड़ी बता रही है और कई परिणाम जैसा भी लगता है यथा सुदीपता पावगा दुष्पुलंगा विचरम इत्यादि कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है चिंगारियां निकल आई ऐसा लग रहा है ऐसी बात श्रुति है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए दो प्रकार की सृष्टि बोल रही है स्मृति अब कहते हैं उसमें पूर्ववादी बोलेगा महाराज भूतत् सृष्टि मुख्य है और अभूतत् सृष्टि गौण है उन श्रुति गौणवादी हैं जो विवरतवाद बदलाने वाले गौण है, है। और परिणामवाद वाले मुख्य है गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति रुक्ता है पूर्ववादी कहते महाराज गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य वैयाकरण ऐसा बोलते हैं जब तो दो हो एक गौण हो एक मुख्य हो तो कार्य कहा मुख्य में करना चाहिए भूत सृष्टि मुख्य है अभूतत् सृष्टि कौन है तो इसलिए सृष्टि को परमार्थ ही मानना चाहिए परिणामवाद मानना चाहिए पूर्वादी क्षमता है कौन मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रति शब्द का अर्थ जो सृष्टि शब्द आएंगे सृष्टि पर जितने शब्द हैं उनका मुख्य में घटाना चाहिए ना परिणामवाद में घटाना चाहिए और परिणामवाद सत्य होता है विव्रतवाद जैसा नहीं है दूध का दही सत्य होता है न मुख्य मुख्य शब्दार्थ तो प्रतिपत्ति जैसे कहा पूर्वादी मुख्य छ की टिप्पणी शब्दार्थ प्रतिपत्ति मुख्यार्थ विषय तो माने ज्ञान कैसा होना चाहिए मुख्यार्थ विषय तो होना चाहिए जब एक गौण हो एक मुख्य हो तो भूतता वाला होगा मुख्य होगा अभूतता जो होगा विवरता वाला गौण होगा तो मुख्य में करना चाहिए परिणामवादी मानना चाहिए उसी का पक्ष लेना चाहिए पूर्वादी ने अन्यथा सृष्टि हैं। अप्रसिद्धत्व का अर्थ है अमायिक्या वास्तविक सृष्टि प्रसिद्ध नहीं है अभूतत्व से अतिरिक्त सृष्टि वास्तविक सृष्टि प्रसिद्ध नहीं है अमायिकिया टिप्पणी कार कहते हैं अमाइया माने वास्तविकी सृष्टि प्रसिद्ध नहीं है सिद्धांत न अथा सृष्टि अप्रसिद्धत प्रसिद्ध ही नहीं है सृष्टि अन्य प्रकार की सृष्टि माने विवर्त को छोड़कर दूसरे प्रकार की सृष्टि प्रसिद्ध नहीं है आठ की टिप्पणी सृष्टि शब्द ही सृष्टि शब्द विवर्तवाद में ही प्रयुक्त है वेदों में परिणामवाद में प्रसिद्ध नहीं है क्यों इस प्रयोजन बाद उसको परिणामवाद मान के क्या प्रयोजन है वेदों का तात्पर्य एक विवाद युवती में पहुंचाना तात्पर्य है अंतिम निचोड़ सारांश वेद का क्या है एक अवाद यितम पत् तो वशी वहीं पहुंचाना है ना इसी में उसका निष्कर्ष होता है तो सृष्टि के चर्चा में क्या तात्पर्य रखता है जिस प्रयोजन है सृष्टि की बातें करके कोई प्रयोजन सत्य नहीं है हाँ वो अद्वैत में ले जाने के लिए उपाय रूप से चर्चा होती है बाकी खाली इस सृष्टि से क्या लेना वेद का तात्पर्य तो एक अवाद युति में पहुंचाना ये तात्पर्य है वही तात्पर्य होता है वेदों का तात्पर्य सृष्टि तो तात्पर्य नहीं है इस प्रयोजन आपका उसके चर्चा करके प्रयोजन स्थित भी नहीं होने वाला है ये अबोचा यह हम पहले कह चुके हैं या तो हम कह क्या आए ऐसा बोला अविद्या सृष्टि विषय एवं सर्वागौणी सारी सृष्टि गौणी है गौण है सारी सृष्टि क्यों अविद्या सृष्टि विषय है जब तक अविद्या नहीं तब तक सृष्टि नहीं होती है रजु में सर्प की सृष्टि हम करते हैं कब करते हैं अज्ञान हो तभी तो करेंगे अज्ञान के बिना नहीं कर सकते कोई सृष्टि करने संभव ही नहीं है ये जो सृष्टि है भी परमात्मा ने की है अविद्या के सहारा लेकर की अविद्या सृष्टि विषय है सर्वागौणी जो भी सृष्टि प्रकरण जो भी आए हैं अविद्या को लेकर ही किया है गौणी सारी सृष्टि गौण है मुख्यार्थ सृष्टि न मुख्य सृष्टि परमार्थिक सृष्टि है ही नहीं परमाथता मुख्य सृष्टि न वास्तव में जो मुख्य सृष्टि जो भूतता सृष्टि जो बोलते वह है ही नहीं परमार्थ सृष्टि है ही नहीं जहां भी सृष्टि प्रकट होता है उसमें आया का सहारा शक्ति विशिष्ट होकर की सृष्टि करता है परमात्मा यह स्थिति है और परमात्मा का स्वरूप क्या बताया सब आय इत्यादि है ऐसा स्तृति है सर्वत्र वही है परमात्मा जैसे घट में सर्वत्र क्या है वृत्ति कहीं भी देखो उसी प्रकार ये सृष्टि में कहीं भी देखो कुने में देखो परमात्मा ही है हाय परमात्मा हम रूपांतर में देख रहे हैं किसके कारण माया के कारण हमें लग रहा पेड़ पौधा आदि लग रहा है कि वो पेड़ पौधा नहीं विचार दृष्टि जाएंगे तो परमात्मा दिखाई देगा क्यों सदैव सौम्य जमी आश्रित शुरू में क्या था एक तो था ये बनने के पहले एक ही परमात्मा और कुछ नहीं था आज ये बने तो माने सर्पादि का जो ज्ञान होगा आपको उसके पहले रज्जू ही तो होती है तो बाद में जो निकले सर पर निकले वो तो विचार दृष्टि से पर रज्जू से अतिरिक्त है रज्जू ही है रज्जू आप सर्प मान रहे हैं किसके कारण अज्ञान के कारण ऐसे मिट्टी को घट मानते हैं आप अज्ञान के लिए बिना नहीं बोलेंगे घट हो नहीं सकता हाई नहीं घट हमारे मिट्टी को हम निकाल लेंगे तुम्हारे अपना घट रखो जरा क्या रख पाओगे अज्ञान से व्यवहार हो रहा है जो भी सृष्टि है अज्ञानपूर्वक है एक आहार तो अभी पूर्वक जो होगा वो सृष्टि गौणी है सब कैसे मुख्य सृष्टि है ने, ही नहीं परिणामवादी सृष्टि हो नहीं सकती सब है जहां पर अज्ञान के सहारा से करना होता है वो विवर्ता ही होता है सर्वादी में दे दे देखा है अविद्या सृष्टि विषय आये वह सर्वागौणी सर्वा सृष्टि सृष्टि जितने भी सृष्टि प्रकरण जहां जहां आए हैं अविद्या को लेकर ही होता है अज्ञान को लेकर ही होता है गौणी है सब मुख्य नहीं है मुख्य सृष्टि परमार्थ मुख्य परमार्थ सृष्टि है ही नहीं वेदों में जो परमार्थ सृष्टि की बातें बात है ये जो, जो बोला हुआ है बाहर भीतर वही अजन्मा जो परमात्मा है वही वही है माने कार्य जो होता है सृष्टि कार्य है वो कारण तो से अतिरिक्त है कारण है काम कार्य रूप देख रहे हैं अविद्यास तस्मात श्रुतिया निश्चितम इस, इस प्रकार ये ऐसे श्रुतियां दुनिया भर के सबाइयाजा आदि न्यााना किंचना आदि बहुत सारी श्रुतियां हैं उन श्रुति के लेकर के सहारा निश्चित किया हुआ जो होगा विव्रतवाद अद्वैत विवरतवाद श्रुतियों के द्वारा निश्चित होता है निश्चित युक्त युक्तम चाहे यदत भगवती नेत्र उत्तरार्थ उसी का अर्थ कर रहे हैं तस्मात श्रुतिया निश्चितम श्रुति के द्वारा जो निश्चित हुआ है विवरतवाद में निश्चय किया है श्रुति ने अब विपृतवाद में वो एकमेवित खोता नहीं वही रह जाता है वह अद्वैती रहता है निश्चितयम जो हुआ है निश्चित हुआ है सबा अभ्यंतरो द्वारा निश्चित हुआ है विपृतवाद उसके द्वारा श्रुति के द्वारा निश्चित हुआ तो ये जो एकम एव अद्वितीय यद जो ऐसी वस्तु एकमेव अद्वितीय जो सदैव संवेदन आसित एकमेवाद अजम अमृतम जो अजन्मा है पैदा नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता रज्जु कभी सर्प बन नहीं सकते भ्रांति से सर्प बुद्धि होती है रज्जु कभी सर्व नहीं बनेगी संभव ही नहीं है किंतु भ्रांति से अज्ञान से सर्प बुद्धि हो जाती है वैसे परमात्मा कभी सृष्टि जगत बनी नहीं सकता वो भ्रांति से जगत रूप हो जाता है जगत का व्यवहार हम कर रहे हैं भ्रांति है जैसे रज्जु का सर्प देखना है उसी प्रकार परमात्मा है हम जगद रूप देख हैं भ्रांति अविद्या के कारण अजम अमृतम और अमर है जो सृष्टि होने पर तो मरने वाला हो जाएगा जो पैदा होगा मरेगा नहीं क्या जाते ध्रुव मृत्यु अजम अमृतम अजन्मा है जन्म होता ही नहीं उसका और अमृत है हमारा है युक्ति युक्त युक्त इस प्रकार युक्ति से युक्त भी है वो युक्ति संगत भी है का युक्तिया से संपन्न अनुमान से भी सिद्ध हुआ है जागृत दृश्या मिथ्या दृश्यवाद स्वप्नबत्त रज वि सर्पवत जहां सत्य तो बुद्धि जागृत विषय में है ना तो इसी को अनुमान कर लेंगे युक्ति देंगे हम जागृत विषया मिथ्या मिथ्या है क्यों दृश्यत्व स्वप्न में जैसे स्वप्न में दृश्य तो बैठा है स्वप्न का विषय मिथ्या होता है ठीक इस प्रकार मिथ्या तो तदेव एक युक्तिया से तदेव इति अब हम पूर्व ग्रंथ है पूर्व ग्रंथ में हमने बताया है उसी को लेना चाहिए जो श्रुति से निश्चित हो और युक्ति संगत हो दूसरा नहीं लेना चाहिए परिणाम बाद श्रुति में से भी संगत नहीं है युक्ति संगत भी नहीं है श्रुति से निश्चित हो सृष्टि शब्द आया है यह नच्ची सृष्टि ऐसा शब्द विशेषण को नहीं दिया ना परमार्थ सृष्टि ऐसा विशेषण कहीं मिलेगा सृष्टि बाद क्यों परमार्थ सृष्टि ऐसा शब्द मिलेगा सृष्टि शब्द है तो वो तो जैसे रज में सर्प की सृष्टि होती है वो तो परमार्थ है कि अपवार्थ है अपरमार्थ है ऐसे ही अगर वास्तव में सृष्टि हो तो एक एम्बा द्वितीय कभी हो ही नहीं सके वो तो विवर्तवाद में ही घटेगा एक एम्यवाद तदैव स्तृत होती रहते तो वही स्तुति का अर्थ होगा अन्य नहीं हो सकता कदाजित कभी भी नहीं हो सकता ये कि आज नहीं सिद्ध हुआ तो कल हो जाएगा कभी भी नहीं सकते यदि आत्मा कार्य कार्या न जाए थे तभी सृष्टि श्रुतिर अश्लिष्टता आश्रय की पंक्ति में जो कहा था कि ननो आजादीवादी न सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर न संरक्षण थे ब्राह्मण जो आजादीवादी है अद्वैतवादी लोग उनके मत में सृष्टि प्रतिपा का श्रुति प्रामाण्य को संगति नहीं ले सकती है कहा। उसी का अर्थ है टीका बोल रहा है कि यदि आत्मा कार्या कारिय न जाए यदि आत्मा सृष्टि के पहले तो आत्मा ही यह सदैव सोमित मगरी आसित उसके बाद ही सृष्टि प्रकट आना है यदि आत्मा कार्य के आकार से पैदा यदि नहीं होता जैसे दूध आदि दही के आकार से पैदा न हो जाए इसी प्रकार आत्मा कारण है यदि कार्य के आकार से परिणाम नहीं होगा उस स्थिति में तभी सृष्टि स्त्री फिर सृष्टि श्रुति का प्रयोजन सित्य नहीं हो पाएगा अश्लिष्टा सात टिप असंगता स्वार्थ प्रतिता उनके स्वार्थ में प्राम्य रहेगा ही नहीं अगर आत्मा कार्या कार से न हो जाए बिगड़ न जाए, जैसे दूध दही रूप से बिगड़ जाता है अलग बन जाता है उस प्रकार न हो जाए तो फिर यह सृष्टि परक श्रुति के तात्पर्य घटेगा ही नहीं ये पूर्ववादी की शंका है ये शंका में है सिद्धांति कहते हैं सृष्टि अनुवादी है। श्रुति अस्थि सृष्टि परक नहीं सृष्टि के अनुवाद करने वाली श्रुति जरूर है सृष्टि तो हम नहीं कहेंगे सृष्टि का अनुवाद करने वाली जरूर है सृष्टि के अनुवाद करने वाली श्रुति है परमार्थ सृष्टि है या वित्त सृष्टि है इसको कहा नहीं हो ऐसी स्थिति में निर्धारण करना हो तो श्रुति के द्वारा जो निश्चित हो और युक्ति हो उसी को लेना होगा श्रुति के द्वारा निश्चित और युक्ति ये अपरार्थ अभूत सृष्टि है विवर्त सृष्टि है तभी श्रुति संगत लगे संगत लगे कहा सिद्धांत है बाढ़ ठीक है सृष्टि सृष्टिपरक श्रुति है विद्यते है हम भी बांधते है हम भी पढ़ के आए हैं ये नहीं सृष्टि प्रतिपाद्रुति विद्य विद्यते, सृष्टि के प्रतिपादन करने वाली सृष्टि है कैसे सृष्टि तो टिप्पणी कार्यक्रता है मिथ्या इत्यादि कहा मिथ्या सृष्टि विद्यते अर्थ होगा नित्य सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रद्धि है सातु अन्य जो स्थिति है सृष्टि पर अन्य परवती इतिहास के आह कैसे संगति लगेगी फिर तो कहा वो जो सृष्टि है सृष्टि प्रतिपादिका सातु अन्य पर स्वार्थ परक नहीं है अन्य पर अद्वैत आत्मा को बतलाने के उपाय है वो ये बताया ठीक है का। कथम अद्वैत परत पे न सृष्टि श्रुति सृष्टिवादी श्रुति है तो उनके अद्वैत परक कैसे घटा सकेंगे आशंका हमने पहले बोल दिया था उपाय सुबताराय नास्तिक भेद कथन क्या कहा था तो वो तो एक उपाय है तो उस अद्वैत में बुद्धि पहुंचाने के लिए उपाय है उसका तात्पर्य नहीं भेद वास्तव में द्वैत नहीं है ठीक है यदि सृष्टि श्रुत अद्वैत तद विरोध समाधि अदस्तादेव उत्तौ तभी पुनस्वतम तत्परिहार से पुनरुक्ते हो पुनरुक्तर आशंका है शंका करता महाराज यदि यही बात है सृष्टि श्रुति अद्वैत परक रूप से और उसका विरोध भी दिखाया गया है पहले और समाधान भी दिया तद समाधि प्रथमा के दो वचन विरोध और समाधान दोनों यदि हो गया है पहले तो फिर अदस्तादेव उतौ वो तो पहले कह दिया पूर्व में कहा है कहने पर तभी तब तो फिर पुनोदय तत्कारी आर्जियां फिर प्रश्न और उसका खंडन करना आयुक्त ये तो ठीक नहीं होगा पुनर् पुनरुक्ति दोष होगी ना दोष होगा एक पुनर्ुक्ति दोष आ जाएगा ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहना चाहते हैं इदानी करके बोलेंगे कि तथ विरोध समाधि रोध समाधि कितने नवंधा तद विरोध तस्मिन अद्वैत सृष्टि विरोध तद विरोध अद्वैत विरोध में अद्वैत स्त्री का विरोध अद्वैत में सृष्टि स्त्रुति का विरोध यह तद विरोध समाधि यदि पाठानतर यहाँ कहीं के पाठ है तद समाधि माने प्रथमा करके रखा हुआ है समाधि यहाँ तो द्वितिया दो वचन रखा हुआ है टीका में कहीं कह पाठ है ऐसा मिलता है एक वचन समाधि परिहार तो है उत्तर सिद्धांत सिद्धांत दे चुके हैं पहले होने पर भी पुनस्त परिहार हो फिर यहाँ प्रश्नोत्तर जो होने जा रहा है इसलिए विवक्षितार्थ विवक्षित अर्थ अद्वैत है या सृष्टि को मिथ्या घोषित कर रहा है विवक्षित है उसके लिए इसके अलग सृष्टि श्रुति अक्षरा नाम आनुलोक विरोधासं काम सृष्टि स्त्रुति का सामंजस्य नहीं होता बोलेगा पूर्व आदि के सामंजस्य है यही प्रश्नोत्तर के लिए रखा गया एक कहा अश्री जता अभवत इत्यादि नाम मिथ्या सृति को कथन करने वाली बहुत सारी है ऐसे की अश्रीज तत्जो अश्री जता आया जो तत्तेज तक पहले क्या पंक्ति है सदैव ये, ये पंक्ति है वो उसके बाद तत्माने वो जो सदैव सो में सत जो सत है उसने ईक्षण किया ऐसा आया सीक्षा चक्रे पहले या आया उसके बाद तदेक्षता उसके बाद में आया तत्ज तब तत्पथ से सदैव वो लेना है एक ही था सृष्टि के पहले सत ही था वो सत ने सृष्टि की क्या तेज उत्पन्न किया ऐसा आया तो वो तेज वास्तविक होगा काल्पनिक होगा तत्तेजवा अबूत है क्यों पूर्व में एक ही व्यक्ति कोई है नहीं अब तेज और दो हो जाना है तेजवा ये ऐसा और अभवत तस्मात तत्सर्वम अभवत आदि वृद्धा ने आत्मा ने भी अभवित सोह ब्रम, अहम ब्रह्माष्ट में तस्मात तत्सर्व अभवत तो सर्वरूप हो गया पहले था एक ही था ब्रह्मास में मैं ब्रह्म ही और कोई नहीं ऐसा था उसके बाद आया तत्सर्म अवगौवत तत्सर्वतिया है वो विवर्तवाद के पोषण कर रहे है। ये था। हैं ये कहना चाहू मिथ्या सृष्टि बताया मिथ्या सृष्टि के कथन करने वाली श्रुति कितने कैसे है कैसे अभवत आएगा भाई सृष्टि वाद्य में तत्मा तत्सर्भ आएगा क्या अस्य जो अस्रजता इत्यादि श्रुति है ये मिथ्या सृष्टि को बतलाने वाली श्रुति है ये सत्य सृषि कोई बता दी अभवत इत्यादि नाम सामंजस्य विरोध संकायाम उसको विरोध हो जाएगा अगर अद्वैत कहेंगे सामंजस्य है ये दिखाने के लिए सामंजस्य विरोध संकायाम पावन मात्र पर्यटक खाली इतने के खंडन के लिए ये अभी दोबारा चर्चा हो रही है इसके अभी अर्थो पुनस्त परिहारो इत्य प्रश्नोत्तर फिर इसलिए है एक दस की टिप्पणी विरोध विरोध मात्र के परिहार के लिए है यहाँ बाकी तो बात पहले बता दिया इसका ये कह अच्छा श्लोक तात्पर्य में पुर्वाधा क्षण क्या कर दी कारिका का जो तात्पर्य था वो बतला दिया अब कारिका के व्याख्या कर करते हैं पुर्वार्थ की व्याख्या करते तो, हैं भूतत् तो भूतत् जमाने समा सद्धि ये कारिका का पूर्वार्थ है उसकी व्याख्या करते हैं है। भूततः भूततः माने परमार्थता भूततः ना वास्तविक सृष्टि मान रहा है पूर्ववादी परिणाम परमात्मा का परिणाम मान रहा है सृष्टि को तो अद्वैतवादी कार्य परमात्मा का विवर्त है बात नहीं सृष्टि तो दोनों मान के चल रहे हैं भूततः परमार माने परमार्थता सृजमाने वस्तु में जो सृष्टि सृजमान वस्तु में वास्तविकता आनेगी पूर्ववादी का कहना यह है और अभूतत का था माया माया माया विना इव जैसे माया के द्वारा मायावी जो सृष्टि करता है माया भी जो सृष्टि करता है बिना माया के लेकर नहीं करता कर नहीं सकता क्यों कुछ ने अकेला है बहुत कुछ दिखाता है तो माया के द्वारा मायावी की जो सृष्टि होती है सृजमाने वस्तु में उसमें दोनों में समाश्रुति तुल्या श्रुति बराबर है श्रुदी ने कहा ठीक ठीका मैंने माया ऐसा माया सृष्टा ये अनुमान पशिषार ऐसा भगवान ने ऐसा कहा है मुझे जो मेरी आकृति देख रहे हो ना तो तुम जिस मुझको देख रहे हो सगुण साकार में देख रहे हो तुम अभी ये मेरी माया है मेरा स्वरूप ये नहीं है मैं चिन्ह स्वरूप हूँ माया ऐसा मैं सृष्टा यनुमा पश्य नारद सर्वभूत गुण नाम मम तुम्हारे उत्तरार्ध आदि टिप्पणी में दिया हुआ है कहीं ऐसा कहा है ये जिस शरीर को तुम देख रहे हो चाहे राम रूप कृष्ण रूप विष्णु रूप जो रूप देख रहे तुम अभी यहाँ भारत ये मेरी माया है मैंने माया से बनाया इसको माया से बनाया जैसे जब परिस्थिति आ जाती है जिस रूप से उस परिस्थिति को निपटारा करना है मैं अपनी माया के सहारे से उस रूप को बना लेता हूँ सम्भवा हमें युगे युगे है ना बार बार होता हूँ जिस रूप के द्वारा परिस्थिति के सामना होना हो ऐसे रूप को मैं बना लेता हूँ जैसे जादूगर पवितर बना देता है कुछ बना देता है दर्शन को दिखाने के लिए जहां परिस्थिति बनी हुई जगत की व्यवस्था जो बिगड़ रही है उस काल में जिस आकृति बना करके जाना है जैसे हिरण्य कश्यों को मारना था तो आकृति कैसी बनानी पड़ी आधा शेर का और आधा मनुष्य का ऐसा प्राणी कोई देखा नहीं, नहीं। है वो तो माया माया के सहारे तत्काल बन गए जब जरूरत पड़ी खंबे के भीतर इतना बड़ा आदमी हो नहीं सकता खोश होता है खम्बा खंभा से जो ने मारा घन मारा तो भाग वहां से ये माया से श्रेष्ठ है ये ऐसा माया ऐसा माया श्रेष्ठ नारद जिस मुझको देख रहे हो नारद जिस आकृति को तुम देख रहे हो ये मेरी माया है मैंने माया से श्रेष्ठ किया है बनाया है सर्वभूत गुण युक्त मैं सारे भूतों के गुण से युक्त हूँ सब मैं ये विशेष संतों के भीतर ही बैठा हूँ मनुष्यों के भीतर ही बैठा हूं ऐसा नहीं मैं हूँ कर्ण कर्ण में हूं क्यों कण कर्ण मेरे में कल्पित है सीधी बात है सन्यासी कहने वाला भी कल्पित है गृहस्थ कहने वाला भी कल्पित है सारे कल्पित है हूँ मैं हूँ लोग दूसरे समझ रहे हैं दूसरा व्यवहार कर रहे हूँ होती है, है रज्जू क्यों व्यवहार करते हैं सर् पर ऐसी भूतम नाम से मुझे जान नहीं पाते हो नारद ऐसे कहा भगवान ने मेरा स्वरूप जो है ना तुम जान नहीं पाते हो नम मंत मर से मुझे तुम मनन नहीं कर पाओगे जान नहीं सकते तुम तो ये आकृति पे देखोगे जो कल्पित रूप है उसी को मान के चल रहे हो तुम मेरा जो वास्तविक रूप है उसको समझ नहीं पाते ऐसा भगवान ने कहा अच्छा तो माया ऐसा माया इत्यादि इत्यादिवत जैसे माया ऐसा माया सृष्टा वो माने वहां पर माया के सहारे से सृष्टि बताया उसी प्रकार तथ्य जो अजत इत्यादि ऐसा ही है क्यों पूर्वा क्या आता है सदैव सौम्य मतलब एवकार लगा करके एकम एव अद्वितीय स्वगत सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं वहां जैसे मनुष्यों का होता है अपने हाथ पैर आदि द्वारा भेद आता है ऐसा भेद भी नहीं है आर्थिक नहीं वहां जातीय वो जैसा दूसरा कोई हो ऐसा भी नहीं है और विजातीय कोई अन्य अन्य प्रकार का हो वो भी नहीं ऐसा तीन विशेषण लगा करके बता दिया सब ही है एव एकम एव अद्वितीय तीन विशेषण है सबका एक ही है अद्वितीय है और एकम एव एक और अद्वितीय ऐसा तीन विशेषण लगा मान तथ्य जो श्री चुथ पहले ऐसा है तो तथ्य जो अस्त्रित वैसे माया सृष्टि है वो ये समझना ये कहना ये समझना होगा ये सिद्धांत बोल रहे हैं माया ऐसा माया शिक्षा इत्यादि जैसे इत्यादि व्या को मायावय सृष्टि का कथन करता है ये वाक्य ठीक इसी प्रकार तथ्य जो अश्रित आदि जो, जो छाया वो भी मायावय सृष्टि का ही कथन करता है क्योंकि पूर्व वाक्य देखते हैं एक ऐसी स्थिति है कहां से हो सकता उसके पास ना कोई मटीरियल है ना कुछ कुछ भी नहीं है मायावय ये सिद्ध होता है दूसरे स्त्रुति देते है सत्य त्य अभवत वो परमात्मा एक ही था वो दो रूप में हो गया मूर्ता अमूर्त बन गया और बन गया सत बने मूर्त मैं अमूर्त पृथ्वी जल तेज सत करके बोलते हैं अत्यत्म अत्यात्म वायु आकाश सच तत् अभवत ऐसा है नहीं एक ही था दो रूप वीरता दो, दो रूप में हो गया वो ऐसा आया वो तो मायामयी है सत्यत् उसका स्वरूप नहीं है व्याग्रो जैसे देवदत्त बाघ हो जाता है तब जब कुछ नाटक आदि किया जाता नाट्यशाला में ऐसे कार्यक्रम होगा जो बाघ बनकर काम करने का प्रसंग आएगा तो देवदत्त बाघ हो जाता है यानी उसका आकृति बना के जा आ जाता है सामने बाघ है क्या वो जैसे देवदत्तो व्याघ्र अवत जैसा है उसी प्रकार तत्य जो ये जो श्रुति आती है सत्य त्यत अवत ऐसे ही समझ वास्तविक नहीं है देवदत्ता का बाघ बनना वास्तविक हो नहीं सकता तो काल्पनिक है बनावटी है वो ठीक इसी प्रकार सत और त्यत होना संभव नहीं परमात्मा को बनावटी है बनावटी बने बनावट माया विव्रतवाद है देवदत्ता बाघ बन गया आता नाट्यशाला में आ जाता है अरे देवदत्त बाघ बन गया ऐसा बोलते है वास्तव में बाघ बनाएगा किसको खाएगा वो नहीं खा वैसे सृष्टि में सच अवगत उसी प्रकार है जैसे देवदत्तो व्याघ्रो अवबत बोला जाता है लोग को ही सिद्ध करना है देवदत्त व्याघ्रवत श्रुति स्तू बारह नंबर की टिप्पणी है ना देवदत् दे। अंग्रेदे भी व्याग्रत से देवदत्व व्याग्रतव तो नहीं है झूठा है जो व्याघ्र अवगत करके प्रयोग किया जा रहा है झूठा प्रयोग है वो अंग्रेदे अंध्रते भी व्याग्रत से देवदत् अवगत प्रयोग हो यथा तथा यहाँ जैसे झूठा है व्याग्रत तो होना संभव नहीं फिर भी बोला जाता है देवदत्त बाघ बन गया ऐसा बोला जाता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी छत त्यच अवगत ऐसा ही है न सत बना न त्यत बना अपना रूप उसका निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप है मात्र स्वरूप न पृथ्वी जल तेज वायु न पृथ्वी जल तेज बन सकता है न वायु आकाश बन सकता हो नहीं सकता किन्तु अज्ञान से ऐसे दिखने लगा परमात्मा है निर्विशेष परमात्मा है दिखने लगा पंचभूत रूप में ये कह रहा है अच्छा ना सत्यत्व विशेषण मात्र बोलते सृष्टि का कथन है किन्तु सत्यत्व विशेषण तो नहीं है ना सत्य सृष्टि करके कहीं विशेषण है क्या सृष्टि वाक्य है पूर्वादी बोलता है परिणाम मानना पड़ेगा सत्य मानना पड़ेगा सत्य मानना पड़ेगा सृष्टि को ऐसा बोल रहा है सत्य तो विशेषण है क्या इन सृष्टि वाक्यों किसी भी देखे सृष्टि की चर्चा है अब कैसी सृष्टि है वो तो फिर श्रुति के द्वारा जो निश्चित हो और युक्ति तो उसी को लेना होगा यह नहीं कि अपने मनमाना करते रहे ते माया मैयाम सृष्टाऊ स्टायाम सृष्टि श्रुति सृष्टा है मायामयी सृष्टि को मानने पर भी विवरतवाद स्वीकार करने पर भी सृष्टि श्रुति की सत्यार्थ हो जाएगी सृष्टि हो गई ना जैसे रजु में सर्प हो जाना है सृष्टि हुई कि नहीं हुई है? जैसे देवदत्ता बाघ बन गया सृष्टि बाघ की सृष्टि हुई कि नहीं हुई हुई मायामयी सृष्टि जितने भी सृष्टि पर बाग किया ऐसे ही हो जाए मैंने तो विव्रतवाद को पोषण करने वाले हैं ये बताए है। तेना माया मृष्टाम तो मायामयी सृष्टि सृष्ट हो इष्टायाम होष्टा है यहाँ मैंने विवर्तवादी इष्टा सृष्टिपरक वाक्यों में अभी ऐसा मानने पर भी मायावा सृष्टि को इष्ट मानने पर भी विवर्तवाद को मान लेने पर भी सृष्टि स्त्रुति सृष्टि संगति लग जाएगी सृष्टि स्त्रुति का तो परिणामवादी मानना कोई आवश्यकता नहीं है और परिणामवाद मानने पर घटेगा भी नहीं क्योंकि सृष्टिपरक वाक्य जहाँ आते हैं उसके पहले एक ही व्यक्ति को दिखाता है अब कोई आई न कहा से होना है मायावाही तो हो जाती है वास्तविक सृष्टि होना संभव पूर्वाजी कहता महाराज गौण मुख्य और मुख्य सम्प्रत ऐसा है भैया करनी का भी तो परिभाषा है गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य ऐसा होते हैं या गौण कार्य हो एक मुख्य कार्य हो तो मुख्य मुख्य में कार्य करना चाहिए ऐसा होगा तो यहां भी ये जो विवर्तवाद गौण है और परिणामवाद मुख्य है वास्तविक होता है मुख्य है तो परिणामवाद को स्वीकार करना चाहिए आप विवर्तवाद के पक्ष में क्यों पढ़े हो पूर्वक शंका है गौण मुख्य और मुख्य संप्रत न्याय आश्रित संकती इस न्याय को युवती को लेकर के शंका करता है क्या शंका है ननो करके कहा नौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति ने उत्तर गौण जो विवर्तवाद गौणी स्मृति यहां विवर्तवाद बताने वाली और परिणामवाद बताने वाली मुख्य स्तृति है तो वहां पर मुख्य भी मानना पड़ेगा परिणामवाद को ही स्वीकार करना होगा का संगति उधर ही लगानी होगी विवर्तवाद के तरफ नहीं लगाना होगा ये पूर्ववादी की शंका है गौण मुखी है कैसा लगता है देखो अग्नि महावर्ग बोलते हैं जहां ये बालक आग है बोलते हैं ये गौण गौण प्रयोग है वास्तव में आग नहीं है ये किसी को जलाता नहीं है अग्नि शब्द जो खाना पकाने वाला है उसमें तो मुख्य प्रयोग होगा और बालक में जो प्रयोग होता है गौण हो जाता है तो अग्निर अग्निर्माणव कह माणव के अग्निशब्द तो प्रयोग ये ठीक है पूर्वाधिकारा महाराज यहाँ एक बच्चे में अग्निशब्द का प्रयोग हो गया अग्निर्माणव कह ऐसा बोल दिया ये तो आग है मैंने वह तेजस्वी आदि गुण लेकर के बोला है बोलते हैं प्रयोग ये अग्निम आनय जहां बोला जाएगा जहां अग्निम आनय उस बच्चे को लाएंगे या आग को लाएंगे खाना पकाने का समय है हवन का समय अग्निम आनय बोल दिया तो किसको लाएंगे मुख्य आग अग्नि को लाएंगे अग्निम आना इत्यादि प्रयोग प्रथमम प्रथम बनि प्रतीत पहले अग्नि जो मुख्य अग्नि है उसी की प्रतीति होगी अग्निमान आदि प्रति तेर मुख्य में प्रथम मुख्य प्रतिभा दर्शित होता है मुख्य पद व्युत्पत्ते जो मुख्य में पद की व्युत्पत्ति हो गई अग्निशब्द की व्युत्पत्ति घट गई मुख्य अग्नि में होने पर मुख्य रूप से ही सत्या सृष्टि यहाँ भी सत्य सृष्टि को लेना होगा जैसे सृष्टि आ गया जैसे अग्निशब्द आने पर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं जाती है अग्नि और माड़ कहेंगे तब बच्चे की तरफ ध्यान जाए तो, अग्नि में आने ही बोलते समय में मुख्य अग्नि तो की तरफ ये तरफि आया तो मुख्य सृष्टि में जाना चाहिए पूर्ववादी की मुख्य शंका में जाना चाहिए गौण सृष्टि में नहीं विवर्तक सृष्टि में नहीं जाना चाहिए परिणाम में जाना चाहिए ये शंका है उसकी पूर्ववादी की शंका है मुख्य शब्द अच्छा सिद्धांत बोलते हैं मुख्य सृष्टि अंगीकार सत्या सृष्टि सिद्ध चलो कौन मुख्य न्याय लगा करके मुख्य सृष्टि मान भी ले फिर सत्य सृष्टि सिद्ध नहीं हो सिद्धांत मुख्य सृष्टि मान लेने पर भी सृष्टि में सत्य तो सिद्ध नहीं हो पाएगा ये सिद्धांत करना चाहते हम पहले तो मुख्य उस सृष्टि पर एक को मुख्य सृष्टि स्वीकार ही नहीं कर दे चलो तुष्य दूधन न्याय एक सामने वाला खुश हो जाए अपना क्या जाएगा उसको खुश कराना है तुष्य दूध दुर्जन न्याय दुर्दंव भी खुश हो जाए संतुष्टि हो जाए उसकी क्या आपत्ति में तो ये इस से मान लिया जाए मुख्य सृष्टि विषय करेंगे, तभी सत्य तो नहीं आएगा यह कहते हैं सीधा मुख्य सृष्टि अंगीकार स्वीकारेगी मुख्य सृष्टि स्वीकार करने पर भी सत्या सृष्टि फिर भी सत्य सृष्टि सत्य नहीं होगी कहा तेरे की टिप्पणी प्रयोग विषय मुख्यत्व लिख पाए ज्यादा प्रयोग है परिणामवादी श्रुतियों का प्रयोग ज्यादा है विपर्तवादी सृजियों का प्रयोग कम है ज्यादा शब्द तो प्रयोग यही यहां मुख्य कार्य तो यही है ज्यादा शब्द तो प्रयोग है ऐसा होने पर भी सत्य सृष्टि सिद्ध नहीं पाएगी यह सिद्धांत कहा क्यों इसलिए सिद्ध है होगी हमारे मत में हम जिस परंपरा के हैं। किस परंपरा के हम अद्वैत परंपरा के हैं हमारे मत में अस्मृत पक्ष हम सिद्धांति के पक्ष में अस्माक पक्ष है पक्ष हमारे पक्ष में सत्या सृष्टि है सृष्टि शब्द अप्रशत सत्य सृष्टि में सृष्टि शब्द का अर्थ कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं हमारे यहाँ सृष्टि शब्द का अर्थ सत्य सृष्टि में कहीं भी प्रयोग नहीं है। जहां भी सृष्टि शब्द आएगा मिथ्या सृष्टि में हमारे यहाँ हम जो अद्वैतवादी हैं हमारे यहाँ पर खान करते हैं न कहते हैं न अन्यथा सृष्टि अप्रिशद सत्य सृष्टि की प्रसिद्धि नहीं है सत्य सृष्टि की प्रसिद्धि नहीं है दूसरी बात निष्प्रयोजन भी है उसको लेकर क्या फलायना चाहते हैं ठीक का श्रिष्टे, श्रिष्टे, का है लौकिक आनाम मुख्य सृष्टि है सत्यत सृष्टि ने प्रसिद्ध होते जो लौकिक है शास्त्रीय संस्कार जिनको नहीं है जब लोग में व्यवहार करने वाले हैं पशुबद्ध व्यवहार करके चल रहे हैं सृष्टि को सत्य मानकर चलते हैं सृष्टि में चरिदार्थ है उन्हें सत्य सृष्टि माने सत्य सृष्टि लौकिक आराम शास्त्र ज्ञान रहित शास्त्र संस्कार रहित आराम लौकिक होते हैं शास्त्र के संस्कार जिनको नहीं है वेदांत का संस्कार जिनको नहीं है वो लौकिक होते हैं लौकिक मुख्य नाम सत्यत्व सृष्टि सत्यत्व प्रसिद्ध तो है मुख्य सृष्टि जो हो परिणाम सत्यत्व सृष्टि प्रसिद्ध तो होने पर भी लौकिक में होने पर भी फलाभाव फिर भी फल नहीं मिलता सृष्टि के प्रयोजन से फल नहीं है आत्मा का ज्ञान अद्वैत ज्ञान से फल फल किसे मिलना है सृष्टि सृष्टि वाक्य से आत्मा ज्ञान से अद्वैत से मिलना है तत्र सूर्ज तात्पर्य क्योंकि तो उसमें सूर्य तात्पर्य सृष्टि में है ये कहना चाहते हैं लौकिका नाम चौदह का आदि नाम आधीना तार्कि का आदि सब लौकिक है जितने भी हैं है तारकिका अधीना बहुत हैं तार्किक जितने भी है सब ये आस्तिक नास्तिक जितने भी बड़े हैं सब लौकिक सृष्टि को सत्य मानकर चलते हैं पर प्रलय काल में भी परमाणु रहेगा आकाश रहेगा काल रहेगा दिख रहेगा मन भी रहेगा हमारे यहाँ प्रलय का अल्प आत्मा तो कुछ नहीं रहेगा और इनके सब रह जाते हैं पृथ्वी टूटते टूटते न जा कितने टुकड़े बन के बैठेगी पृथ्वी कितना टुकड़ा होगा परमाणु होगा उसका कितनी बड़ी पृथ्वी है टूटता टूटता टूटता जा करके अंतिम अणु में रह जाना है वो परमाणु वैसे जल की स्थिति है टूटते टूटते टूटते बिखर बिखर के बैठे हुए हैं वैसे तेज की स्थिति है अग्नि ऐसे है और वैसे वायु वायु भी टूटते टूटते टूटते टूटते ऐसे बाकी तो नित्य होने के ये भी माने परमाणु रूप से ये भी नित्य होते हैं बाकी तो स्वरूप नित्य होंगे दीख काल दीख आत्मा मन आकाश ये सब नित्य होंगे हमारे यहाँ आत्मा तो को थोड़ी करके कोई नित्य नहीं है और क्यों हमारे यहाँ आत्मा नित्य है इसके लिए हम श्रुति के सहारे चलते हैं ये अपने बुद्धि के सहारे चलते हैं सीधी बात है सदैव सोमृत आसित एक विवाद न इत्यादि आत्मित का अन्य सृष्टि अपने सत्यत्व स्पष्ट है अन्यथा माने सत्यत्व सृष्टि प्रसिद्ध नहीं है इसी के स्पष्टीकरण करते कर अविद्या करके बोला है अविद्या सृष्टि विषय है सर्वा गौणी जितने भी सृष्टि वाक्य गौणी है सृष्टि गौणी है क्यों अविद्या को के सहारे से सृष्टि बताती है जितने भी के आए सब अविद्या को लेकर बोलते हैं परि नहीं सकती है कहा देखी है कहते स्वप्न में देखा जो एक वो भी सृष्टि है गौणी स्वप्न सृष्टि न तथा न तथा सृजत इत्यादि आया है कुछ भी नहीं है फिर भी सब बना लेता है ये कहा गौणी गौणी सृठी का स्वप्नय रथाज सृठी गौणी सृठी है वो मुख्य नहीं है मुखिया मुख्य जागृता वसा की सृठी को मुख्य मानते हैं या परिश्रम करना पड़ता है स्वप्पन में सृढ़ी करने का कोई परिश्रम नहीं सो गया हो गया कोई अज्ञानी कोई जानता नहीं उसका आमकूट बना लेता हमें मकान बना नहीं अतः जागरण नहीं स्वप्न बना देते हैं स्वप्नों में सब कुछ कर लेते हैं सारा काम कर लेता है, जागृत में नहीं आता वो तो गौर है और ये मुख्य है मुख्य जागर है घटादि सृष्टि घटादी सृष्टि मुख्य मानी जाती है सर्वापी अविद्या वो जागृत वाली सृष्टि हो चाहे स्वप्न वाली हो सारी सृष्टि अज्ञान काल में होता है तस्याम सत्या में व अविद्या अविद्याम सत्या में अविद्या के होने पर ही भावार अविद्या है अविद्या सत्य सृष्टि सत्य अविद्या अभावे सृष्टि अभाव ये देख श्याम सत्याम भावात् उस अविद्या के रहने पर ही होने से न तत्व दृष्टिया काफी सृष्टि संभव है वास्तविक तत्व दृष्टि से जब जाते हैं व्यवहार दृष्टि में सृष्टि देख रही है दिख रही है किंतु तत्व दृष्टि वस्तु दृष्टि से जब जाते हैं विचार दृष्टि में जाते हैं तो कोई सृष्टि की सिद्धि हो नहीं सकती कोई भी सृष्टि की सिद्धि हो नहीं सकती गढ़ बना नहीं है अगर वो मिट्टी दृष्टि में जो व्यक्ति पहुंच गया हो मृत्यु दृष्टि में उसके दृष्टि में गढ़ होने का प्रसंग ही नहीं आता जिसने मिट्टी को समझा नहीं है वही घर को सृष्टि को मानता है वही तब तक मानता है जब तक तो मिट्टी को नहीं समझा मिट्टी मिट्टी के वास्तविक स्वरूप समझ गया हो घर को नहीं मानेगा हो क्या वो मिट्टी है वो अगर बोलने लग गए अगर विश्वास ना हो हम मिट्टी को निकाल देंगे तुम अपने घर का काम लेना मिट्टी निकालने के बाद घर में पानी आएगा ही नहीं आएगा उस घर को ले लेना वस्तु दृष्टि वेदांत की दृष्टि वस्तु दृष्टि है अंधविश्वास में नहीं चलता वेदांत वास्तविकता बताता है वस्तु दृष्टि है अच्छा ठीक है तथा भूत से स्वतः परतो वस्तु अन्यथाभाव असंवाद वास्तविक <coughs> सृष्टि पर वाक्य हो नहीं सकता स्वतः नहीं पर वस्तु का अन्यथाभाव असंवाद कोई भी वस्तु अन्य हो सकता अन्य वस्तु अन्य होना संभव ही नहीं तद अति कल अविद्या के बिना सृष्टि होना संभव नहीं ये बोला चाहते हैं दो से लेकर के सात तथ टिप्पणियां हैं दो ने का तथा भूत्या है तथा भूत स्वतः परतवा मिथ्या वस्तु स्वतः भी नहीं हो सकता परत भी नहीं हो सकता अविद्या से ही होता है वो दर्ज में सर्प होता है न स्वयं पैदा होगा न दूसरे कोई निमित्ता से पैदा होगा अविद्या ही निमित्त है बाकी कोई बीटी आदि से पैदा भी नहीं होगा, न तो स्वतः पैदा हो सकता है न कोई कारण कारणांतर अन्य कारण से पैदा हो, अविद्या को है तो कोई है। तो ऐसे स्वतः तीन नंबर की टिप्पणी स्वतः स्वरूपेरा पर था माने कार्य रूपेड़ा कार्य रूप से भी हो सदा अपने रूप से नहीं हो सकता मिथ्या वस्तु वस्तु ना माने अविध्यात्मक जो अविध्यात्मक वस्तु है उसकी उत्पत्ति होना संभव अन्य इत्यादि का सत्य तो असंभव सत्य तो होना संभव नहीं उसका तद अतिरिकेरा माने अविद्या अविद्या के, का। के कारण हो जाता हो स्वरूप लाभदार रहा है वो रज्जु में सर्पगबुति हो रही सर्पस्वरूप सर्प, सर्प प्राप्त करता अज्ञान से रज्जु के ज्ञान हो तो सर्पगुति होगी ना स्वरूपी ही नहीं उसका ठीक है वस्तु स्वरूप आलोचना या वास्तव्य सृष्टि अश्लित श्लिष्ट तत्व श्रुति अनुकूल में अनुकूल वस्तु रूप के देखेंगे व्यवहार रूप अलग है व्यवहार तो अंधेरे में चलता है किंतु वस्तु रूप वस्तु दृष्टि से जाती वास्तविकता क्या है इसमें चाहते हैं जिसको पट पट करके व्यवहार हो रहा है कपड़ा बोला जा रहा है वस्तु दृष्टि जाएंगे तो कपड़ा नहीं मिलेगा धागा मिलेगा ये वस्तु दृष्टि वास्तविक दृष्टि वो है कपड़ा नाम की वस्तु ही नहीं व्यवहार चल रहा है अगर धागा भी मानेंगे धागा भी नहीं मिलेगा वहां ढूंढते जाएंगे दुरू मिलना है उसको भी ढूंढेंगे उसका बीज मिलेगा कपास का, का बीज मिल जाएगा और उसको भी ढूंढेंगे पृथ्वी मिल जाएगी पृथ्वी पैदा हुआ है चलते चलते चलते उसी में पहुंचेगा अंतिम कारण में पहुंचेगा यह स्थिति है तो वस्तु रूप आलोचना या वास्तव में अस्मृत स्त्र वस्तु रूप के जो विचार कर रहे अंधेरे में व्यवहार चल रहा है ठीक है किंतु वस्तु का जो विचार करते हैं वास्तविकता क्या है इसमें विचार करने से वास्तविक सृष्टि और अश्ली क्षति वास्तविक सृष्टि होना संभव नहीं है इसके लिए स्मृति में अनुकूल है कि का अनुकूल करते हैं स्मृति लाके दिखाते हैं कहा वस्तुतः वस्तु स्वरूप आठ के टिकाण रहते हैं दृग वस्तु अधिष्ठान दो वस्तु हमारे पास वस्तु का विचार करना माने उसका अधिष्ठान देखना कहां कल्पना हो रही है जैसे घट के अधिष्ठान देखें मिट्टी देखेंगे तो घट खोल जाएगा दृघ्य दि वस्तु अधिष्ठान जगत कल्पना के अधिष्ठान आत्मा है दृष्टा है चेतन है दृग वस्तु अधिष्ठान हम जगत जगत बोल रहे हैं इसका अधिष्ठान चेतन है चेतन में कल्पित है जैसे रजु में सर्प कल्पित है उसी प्रकार एक निर्विशेष आत्मा में कल्पित है कल्पित है और दृश्यम च वस्तु अध्यस्तम उसमें अध्यस्त क्या है दृश्य वस्तु जैसे रजु में सर्प दृश्य हो रहा है वो है अध्यस्त है ठीक इसी प्रकार जो दृश्य वर्ग जितने भी हैं वो अध्यस्त है आरोपित है आरोप है सब तत्र अधिष्ठानत्म दृश्य जब दिखाई पड़ता है तो अधिष्ठान क्या होगा इसमें जो दृश्य का दृश्य होगा आत्मा ही होगा सती अध्यस्त मिथ्यात्म अध्यस्तम जब सत्य अध्यस्त है ये, सती सप्तम अंत है सत्य जब अध्यस्त हो गया दृश्य वर्ग जितने भी अध्यस्थ होने पर क्या होगा यह मिथ्या सिद्ध हो जाएगा जैसे रजू में सर्प का अध्या, अध्यास किया जाता है तो सर्प मिथ्या होता है उसी प्रकार ये जगत मिथ्या है सर्प में है आत्मा में अध्यस्त है अगर जगत देखो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है सुषुप्ति आदि में जगत नहीं दिखता आत्मा दृष्टा है दृश्य का अभाव हो जाता है मूर्सा में सुषुप्ति में समाधि में नहीं पाया जाता तो ये कल्पित है सती अध्यस्त मिथ्यात्म अध्यस्तम सत्य में जो अध्यास्त होने पर मिथ्या हो, हो जाएगी अध्यस्त मिथ्या हो जाएगा थी न अर्थांतरण दूसरे विषय नहीं हो सकता है वस्तु रूप आलोचना जब वस्तु रूप से हैं थे वस्तु दिखा ही दिखाई देगा जैसे मिट्टी में अध्यास्त घाट मिट्टी से अतिरिक्त नहीं दिखता वस्तु रूप जब देखते हैं इसी प्रकार ये जगत सत्य कल है सत में अध्यस्त है तो सत्य भिन्न कुछ है ही नहीं है सत्य हम जगत रूप में मान रहे हैं सृष्टि मान रहे हैं स्थिति स्मृति <kullan> अनुकूल करते हैं सबाइया है इत्यादि दिया सबाइया कहा सर्वत्र वही तत्व तो है घट में सबाइया मिट्टी है क्या है बाहर भीतर कहीं भी देखो मिट्टी मिट्टी है ठीक इस प्रकार ये जगत के भीतर बाहर चारों कोना कहीं भी देखो परमात्मा है हम जगत रूप में देख रहे हैं फल नहीं मिलेगा जगत रूप को परमात्मा मानने पर फल नहीं मिलेगा परमात्मा रूप से देखेंगे जब तब फल मिलेगा अभी भी आप परमात्मा भी मान रहे हैं किन्तु मकान रूप में मान रहे हैं दुकान रूप में मान रहे हैं फल देने वाला नहीं ये संसार फल देने वाला हो जाता है रज्जु में जो सर्प मान लेते हैं आप भाई तो रज्जु के ज्ञान है ना आपको क्या है क्या लंबाई मान तो रज्जु है वहां किंतु मान रहे किस रूप में सर्प में तो आपको क्या फल देगा भय देगा अगर रज्जू रूप से जानते तो भय होता फल मिलता अभय होने का फल मिलता कंतु भयभीत हो रहे हैं आप भय वही रज्जू है और कुछ नहीं रसी है आपको फल मिला भय रसी से भय होता है किसी को किंतु आपने रूपांतर में देख लिया ऐसे हो रहा है परमात्मा है जगत रूप में देखने से हम दुखी हो रहे हैं रो रहे हैं धो रहे हैं अगर परमात्मा रूप में जाते तो हम आनंदित हो जाते सब आइया भेंतरो जो जो भी जगत दिख रहा है कोना कोना में देखो वो अजन्मा आत्मा ही है जैसे सर्प के हर कोने में देखो रज्जूही है और कुछ नहीं सवाई या अभ्यंतरवाज है हाँ, बाहर भीतर आ, जो घट के भी बाहर भीतर सब क्या है मिट्टी मिट्टी है कहीं भी देखो मिट्टी है ऐसे परमात्मा है सारे है परमात्मा हम जगत रूप से मान्यता बना करके परेशान हो रहे एक कहा सृष्टि अविद्या अविद्य मानत्व है अभि क्या पाठ है सृष्टिर अविद्या विद्यमानत्व है या ये अविद्यमान है सृष्टि तो अच्छा ठीक है सृष्टि जो है अविद्या के विद्यमान होने पर सृष्टि है अविद्या है तो सृष्टि है अविद्या से विद्यमान है सृष्टि अविद्या के बिना विद्यमान नहीं है ऐसा होने पर क्यों वस्तु विवक्षित है पूर्वादी बोलता है चलो सृष्टि आपने अविद्यामय मान लिया अविद्या के होने पर सृष्टि है नहीं तो नहीं है कहा जैसे रज्जु में सर्प की सृष्टि अविद्या हो तो होती है अज्ञान हो तो सबको सब सृष्टि सब नहीं करता रज्जु में सर्प की सृष्टि सभी नहीं करेगा जो रज्जु का ज्ञाता होगा सर्प सृष्टि नहीं करेगा रज्जु का अज्ञाता है रज्जु के जो अज्ञानी है वही सर्प की सृष्टि करेगा ठीक इसी प्रकार कुछ अधिष्ठान चेतन का जिसको ज्ञान नहीं है आत्मा का ज्ञान नहीं है वही जगत सृष्टि करता है जो आत्माद्यता होगा जगत सृष्टि नहीं करते वो तो आत्मा में बैठे हुए हैं ठीक इस प्रकार पूर्वादी शंका करता है सृष्टि अविद्या विद्यमान सृष्टि जो है अविद्या से विद्यमान है अविद्या विद्यमान अविद्या विद्यमान अविद्या के कारण ही इसके अस्तित्व है सृष्टि होने पर भी किम तो वस्तु विवक्षित आपके किस वस्तु को विवक्षित वस्तु क्या आया यहाँ क्या है ये ये जो अध्यस्ता का अधिष्ठान क्या है ये शंका कहे उत्तरार्ध विभिदे उत्तरार्धन में कहा निश्चित ये तक भगत नेता उत्तराध कहा तस्मात्य तस्मात्त श्रुपया निश्चित है द्वारा निश्चित है एक विवाद द्वितियम यही निश्चित है स्त्रुति के द्वारा अनेक निश्चित नहीं है सृष्टि निश्चित नहीं है एक विवादीयम अजम अमृतम अजन्मा कहा अमृत कहा पैदा ही नहीं होता कहा यही और युक्ति अनुमान से पोषित भी आई है ये जगत मिथ्या है क्यों दृश्यत्व हेतु हमेशा युक्ति उत्तम युक्तिया संपन्न चाह तदेव अगोचारों पूर्व वही उसी को लेना चाहिए हमने पूर्व ग्रंथ में सिद्ध किया है <coughs> हैं निर्भयत्वम विभुत्वम इत्यादि युक्ति हाँ आत्मा अजन्मा है निरभ होने से इत्यादि माने पहले सृष्टि हो नहीं सकती आत्मा और विभू है विभू में कोई सृष्टि नहीं हो सकती है त्परकम अद्वतीश्रुतिपर द्वारा जानिय योग्य अद्वैत है द्वैत नहीं है ये निष्पन्द तदे इ तदे श्रुत्यर्थ होती कदचिद भी कह सोय्रेम देवा हृदय निवास्थम होशे कभी मंदिर ओ सा